एवं दृष्टान्त भूतम आकाश चतुष्ट दिष्ठी दृष्टांत में विद्यमान आकाश दो तो ना दोन जो घटाकाश और तदवचन जो महाकाश ये दो तो प्रसिद्ध है और अप्रसिद्ध जलाकाश मैंने जल में प्रतिबिंबित नक्षत्र आकाश और अभ्रकाश दोनों का वर्णन कर दिया चारों के विषय में आपको चारों का ज्ञान हो चुका है दृष्टान्त में अब दार्टान्त चार में से पहला था कूटस्थ शब्द उसका वर्णन करने जा रहे हैं अधिष्ठान अधिष्ठानतया देह दयाव छिन्न चेतन निर्विकेण स्थित कूटस्थ उच अधिष्ठानतया तो देहदयावच्छिन्न चेतन देहदयावच्छिन्न जो चैतन्य जो अधिष्ठान विद्यमान उसको ऊटस्थ कहते हैं कूट के समान सामान निर्विकेणव इति स्थित ऊट के समान निर्विकार विकार रहित होकर के स्थित रहता है कूट किसको कहते हैं निहाई निहाई नहाई बोलते ना उसको अन्य आयरन भी बोलते जिस पर गर्म लोहा को ठोकते हैं तो बनता है उसको हिंदी में निहाई बोलते अंग्रेजी में एनविल जितनी भी गर्म गर्म लोहा रखो बड़े बड़े धन से उसको ठोकोगे तो भी वो जो है वैसे तो वैसे रहते एक धबा भी नहीं पड़ता उसको कूटा यह ऊंट की निष्ठा से फते ऊंट का दृष्टांत हम देते जो वे में तो कूटस्थ बहुत बढ़िया समझ में आता है कई बार बता चुका हूं जो नए लोग हैं सुन लो एक बार राजस्थान की बात है राजस्थान ऊंट बहुत होते हैं ना तो एक खेती लगी हुई थी सरसों की पता किस चीज की खेती थी और खेती में क्या होता है जब फसल लगने लगता है ना तो लोग मचान बनाते बीच में ऊंचा छप्पर बांधे उसके ऊपर आदमी बैठता है और वहां पर कोई बांधे टन टन टन टन टन बजाते ड्यूटी तो तो दे रही थी उस दिन बुढ़िया जो है टिन टिन बजा रही है और डफनी बोल गई है टन टन टन बजाया जाए वो एक सारी चिड़िया उड़ जाती थी इतने में ऊंट बाबा आ गया खाने लगा खेती खेती खाने लगा तो बुढ़िया जी बार-बार जोर-जोर गई नाराज हो कर झुका भाई बुढ़िया कुछ बोल रही है झुका झुका तो क्या बार उसने ऐसे ऐसे बुढ़िया ने बोली इतना हजारों चिड़िया आए और चले गए मेरे डब्बू बजन से तू एक में थी ऊँट मेरी बात सुनता ना तो उसने ऊँट ने कहा अरे मैया तो मैं महाभारत का युद्ध में था और उस समय मेरे पीछे बड़े बड़े नगाड़े रखे गए और डेढ़ देर बजाया गया युद्ध में तब मेरे हृदय में कंपन भी नहीं हुआ तेरे डी क्या करेगी निर्विकारे ऊंट के, के हृदय में कोई विकार नहीं हुआ उसी प्रकार कोई विकार नहीं होता है इसे इसको? उतस्त हैं अधिष्ठान और दोनों दोनों लेना है अधिष्ठान का का का मतलब क्या शुक शरी। शुक शरी क्या में में बन गया इसको जीव के शरीरों दूर अविद्या आधारत वर्तमान अवच्छिन्न आत्मा महाकाश कैसा है इन दोनों का अधिस्थान है और उस महाकाश किसने उस को किसने अवचिन्न कर दिया घटने ने घटाव छिन्न आकाश हो इसलिए कहते हैं रूपेण विद्यमान आधार रूपेण विद्यमान शुद्ध चैतन्य गौ ताभ्याम अवच्छिन्न आत्मा अवच्छिन्न जो आत्मा है उसकूट का गया तद शब्द कूटस्थश प्रवृत उस आत्मा को शब्द क्यों प्रयोग कर रहे प्रवृत्ति के निमित्त बता रहे हैं कूट इव तूटस्थ एव कूटस्थमुत्पाद्य कूटस्थ शब्द व्याख्या करने के पश्चात जीव से कूटस्थ कलबुद्धि प्रतिम्बक तमुत्ति यद श्लोक में ताला कूटस्था दूसरे नंबर में क्या रखा था लेकिन इन्होंने ब्रम की व्याख्या नहीं करेंगे अभी कूटस का, कूटस का पक्षपाती कौन है जीव ब्रह्म का पक्षपाती है ईश्वर कूटस और जीव वृष्टि उपाधि है और ब्रह्म और ईश्वर समष्टि की कथा जीव और कूटस व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त किया जा रहा है प्रयोग के लिए कहा जा रहा है और ब्रह्म और ईश्वर जो वो समि के इसलिए हमने कूटस को शब्द हमने क्या लिया का कथा शुरू किया है संबंधित जो में बात है वो भी सब कह देना पड़ेगा अतएव ब्रह्म शब्द की व्याख्या न करते पहले हमें जीव शब्द की व्याख्या करना पड़ेगा ताकि व्यक्ति का विचार पूरा हो तो सके प्रसंग संगति कहते हैं प्रसंग संगति शुरू किया उसमें तत् सम्बंधित जो जो बात स्मृति में आ जावे उसको कह देना चाहिए कह करके ही दूसरा प्रकरण शुरू करना चाहिए ऐसे एक प्रकरणस्थ कई पदार्थों का परस्पर जोड़ने के लिए बीच में आए अन्य विचारों को छोड़कर करके प्रकृत विचार संबंधित तत्वों तो तो कोई विचार करने का नाम प्रसंग समझा उसी के आधार पर अब पहले जीव शब्द की व्याख्या करेंगे उत्पाद्य जीव से कूटस थे कल्पित बुद्धि क्या है जीव क्या चीज़ है इसी कूटस में कल्पित बुद्धि जैसे महाकाश में क्या था घट कल्पित था इधर इस यहां पर इसी कूटस में क्या है कल्पित बुद्धि और उस बुद्धि में प्रतिम्ब पड़ा है चैतनी का उस प्रतिबिंबित चैतनी का नाम जीव अच्छा कुटस पक्ष उत्पादी नहीं हुआ ऊटस्में का और उस में। प्रतिबिंब कुश्चेतनिक नाम जीविक नशुपादित कलता बुद्धि तिप्रबिंबक प्राणा जीव संेण संयुजस्थे कल्पिता में बुद्धि कैसी है कल्पित है बुद्धि में क्या हुआ चित प्रतिबिंब गी है और कूटस्थ घटाकाश स्थानीय है घटाकाश कौन हो गया कूटस्थ और जलाकाश जी, और ये सारी चीज कहा है महाकाश में वो तो अभ्राकाश में कहा है महाकाश में रहेगा और महाकाश महाकाशे क्या हो जाएगा ब्रह्म महाकाश हो जाएगा ब्रह्म और अभ्राकाश व्यापक होने से वो ईश्वर और ये जो है जलाकाश कैसा है अव्यापक कलम हमने बताया था ना दूरत्व के कारण से घट में विद्यमान जल में जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा सा होगा और समीप होने से और विशाल भी है बादल कितना बड़ा घड़ा बना दे धरती भर के लंबा चौड़ा घड़ा पर ना सकता है कोई बादल तो पूरा फैला हुआ लंबा चौड़ा हो सकता है एक घनी बादल आप देख सकते हैं विशाल बादल और इसलिए विशाल प्रतिमा पड़ेगा ना उस समझे पड़ेगा आकाश का प्रतिमे और समझ की व्यापक चीज से व्यापक प्रतिमा है और यहां अव्यापक प्रतिमा इसीलिए घटाकाश और जलाकाश ये क्या हो गया अव्यापक चीजें हो गए इसलिए जीव संबंधी भी हो गए और अभ्याकाश व्यापक संबंधी होने से ब्रह्म तो अत्य समझ में आ गया ना घटावच्छिन्न आकाश के समान उतस क्या है देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य आधारभूत चैतन्य आधार में, में देहत्व की परिकल्पना हुई नहीं, नहीं आधार बूता अधिष्ठान बूता चैतन्य है उस चैतन्य आपने क्या किया दो शरीर का कल्पना कर लिया दिया देहद्वय तदवच्छि चैतन्य हो गया वो ही चैतन्य क्या हो गया अवच्छिन्न हो गया ना तो इसका नाम क्या हो गया उपस्थ अब इस देहद्वय में क्या कल्पना हुई चेतन अर्थात चैतन्यूट बुद्धि नाम का तत्व है उसमें क्या हुआ में चेतन का ही प्रतिबिंब पड़ गया प्रतिबिंब चेतन है इसका नाम क्या हो गया जी जैसे वहां जिसका गढ़ा था तो महाकाश किसी कल्पना हुई थी घट घट तो क्या हो गया घटाकाश और में में डाला आपने जल भरा इसे घटक्ष प्रतिबिंब ग्राही वस्तु होना चाहिए ना देवद्व बहुत सारी चीजें हैं लेकिन चैतन्य का प्रतिब्राही कौन है बुद्धि तत्व सभी प्रतिबंध ग्राही नहीं है उसमें रहने वाले इस तरह से घट में आ चना घर दो तो प्रतिबंध थोड़ा पड़ेगा जल भरने पर ही तो होएगा। होगा प्रतिबिंब ग्राह तत्व गोष में कल्पना करो घट तो में क्या लिया जल को ले लिए उसी पुटस्ता चि चैतन में आपने भर दिया है एक तत्व का नाम बुद्धि तथा चिन्ह चैतन्य हो गया अर्थात चेतन का नाम जीवन घट में क्या हो रहा जल जल में, में उसका नाम और हो गया इस प्रकाश और इसका नाम जीव क्यों बढ़ा उस बुद्धि में प्रतिमित चैतन्य का नाम आप जीव क्यों रख रहे हैं व्याकरण शास्त्र में नाम नाम जीव धातु है जीव प्राण धारणे। धारण नाम है अब जीव क्या प्राण रखते क्रिया हो रही है इसमें बिल्कुल धारणा जीव यह शरीर में विद्यमान पंच प्राणों को धारण करने वाला है जावत काल पर स्थूल शरीर में रहेगा तवत काल शरीर प्राण को धारण किया हुआ रहेगा जिस क्षण छोड़ रहे उसमें सारे प्राण चले गए इसलिए प्राणों का धारण करने से इसका बुद्धि में प्रतिबिबित चैतन्य का नाम जीव पड़ा और यही जीव वास्तव में संसार है ना संसार से संबंधित होने वाला यही जीव है जीवाद्रिक्त कूटस्तु अस्थित चेत कि प्रतिभासते सतें प्रश्न थेगा जीव से दिन कूटस्थ है यदि वो हमें अनुभव तो नहीं आता देवचिन चेतन सामान्य बुद्धि चेतन तो आ रहा है अनुभव कर का का रहा है मैं अमुक बोल रहे हो। जो सामानी है वो आपके अनुभव में आया किसी का किसी के भी अनुभव नहीं है फिर कह तु कैसे मानो उस चीज तुझे क्यों ना भाषते क्यों नहीं वो प्रकाशित हो रहा है क्यों नहीं आपको भाषित नहीं हो रहा है इतिहास जीव क्या करेगा उसके को कोरोधित कर दिया जैसे जल में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब आपके दृष्टि पड़ गई आप घट को भूल जाओ जाओगे बस तो सुंदर चंद्रमा का आकर्षण से आपके घट को ध्यान दोगे अरे घट में जल है जल में चंद्रमा दिखाई दे रही है किसको पता है अरे चंद्रमा से मतलब सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा कहानी पता घट तो को आदि भूल जाता आधार को भूल जाते ऊपरी चीज पर ही हम लोग नाचते रहते ये जीव भाव को लेकर नाच रहे हैं हम जीव भाव का भी कारण कौन था देव दे तो सामान्य है चेतन कूटस्थ उसको भूल गए, जीव भाव ने उस कूटस्थ भाव को आवृत कर दिया विस्मृत कर दिया इसे कहते देखो जीवे नरोही तत्व जीव भाव के दौर क्या हो गया कूटसभावित हो गया है झक दिया गया है विस्मृत कर दिया गया है दृष्टांत में जो बात उसी के आधार पर व्याख्या करने जा जैसे जल रहित घट गट में घटाकाश कर सकते हो ना? जल को खाली कर दो केवल घटाकाश तब देख देख रहे हैं घटाकाश रहो हाथ घुमाओ घटाकाश अब जल भर दो घटाकाश तो देखो कहा जल भी के घटाकाश दिखेगा जल दिखाई देना जीवे नोन्य ध्यास उच्य नाम जलव्योम न घटाकाश जलाकाश के द्वारा जिस प्रकार घटाकाश पूर्ण रूपेण तिरोहित कर दिया पूरा घड़ा घटा तो क्या होगा जल से घटाकाश मात्र भी नहीं। पूरा जल जल जलमय जल होगा जिस प्रकार जल जलाकाश के द्वारा घटाकाश पूर्ण रूपेण तिरोहित कर दिया गया है उसी प्रकाश तथा जीवन न जीव के कोटस्वित होगा लेकिन प्रश्न उठता है महाराज कोई शास्त्र में प्रमाण भी है ये जीव कुटस को ढक रहा है क्या प्रमाण कोई शास्त्र प्रमाण किसी भी शास्त्र में इसका कोई प्रमाण कैसे बोल क्या शास्त्रों में सीधे यह बात नहीं कहा गया जीव ने कूटस को ढक दिया ऐसे कहीं सीधा वाक्य नहीं है लेकिन अन्योन्य अभ्यास की चर्चा है ना अन्योन अध्यास ही जो बात कहा जाता में वो और कुछ नहीं वो यही है जीव के द्वारा कूटस का आवर्त करने के कर लिए ही दूसरा शब्द किया गया शब्द न शास्त्रीशु उच्च है इस बात को ही ये जो जीव के द्वारा कूटस प्रतिरोहित करना है इसी को शास्त्रों में अन्योन अध्यास ने ननु है ऋषि जो तिररोधान ढकना विस्मृत होना न क्वा भी शास्त्र प्रतिपादित कहीं भी शास्त्र का प्रतिपादन हुआ ही नहीं है इत्याशंक ऐसी आशंका करने पर बाद है तुम्हारा कहना मैंने पहले बताया था ना कूटस्थ की व्याख्या वार्तिकार ने भी नहीं माना है किसे भी नहीं माना समझाने की सुविधा है और अन्योन्याध्यास जो चर्चा है उसके लिए हम किसी भी दृष्टान को समझा सकते हैं ना किसी प्रकार से दृष्टांत को लेकर के उस अन्योन्य अध्यास जो शास्त्रों में पर चर्चित है उसको समझाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं एकदम चार विभाग विभक्त करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे शिकार का मत है वो बात यहाँ गई देखो कहीं भी शास्त्र में इस बात कुटस्त तो जीव करके दो भाग और जीव के अंदर कुटस्त्र तो आवरण कर लेना यह सब बातें कहीं नहीं मिलता अन्योन शब्दिधानग सीधे सीधे शब्दों भरे ना हो लेकिन अन्योन्या अन्योन अध्यास शब्द के द्वारा उस इसी बात को अनेकों शास्त्रों में कहा गया है क्या हा? उच्चते भाष्याधिशेषा शास्त्र कौन लेना भाष्याधि शास्त्रों परिषद ढूंढूंगा तो उपरिषद कहीं अन्योन शब्द ही नहीं है उपरिषदों में कहीं अन्योन शब्द नहीं मिलेगा इसे भाषा विशेष नश्य कारण रूप अविद्या वक्तव्य नाम अभ्यास है फिर ऐसा होने का कारण क्या है विद्या उस अभिध्या की व्याख्या को करनी पड़ेगी फिर अविद्या के बिना अध्यास हो नहीं सकता जीव कल्पना की सारी कल्पनाएं जो हुई है कहा जाए माना उतव्य जो कल्पना था उपाधि पौने और जीव को गोपारी बुद्धि उसके अंदर एक अवयव है ये सारी चीजें अविद्या का कार्य इस अविद्या की चर्चा के बिना इस सारा कथा जो है व्यर्थ हो जाएगा निराधार हो जाएगा इसे पूर्व पक्ष का कहना है यदि आप इसी को अन्य निर्ध्या कहना चाहते हो फिर तो निश्चित रूपेण इसका कारण रूपा अविद्या के बारे में अवश्य कहना होगा बिल्कुल कोई संशय नहीं हम कहेंगे अविद्या के ये हमारे यहाँ अविद्या और माया बछौड़ के है ही क्या के पास बोलने के लिए बोलने के लिए तो केवल अविद्या माया बोलना है इसके बारे इसी महिमा को गाना है सारा संसार क्या है इसी की महिमा है जीवन ऋष इसी की महिमा है और है क्या बोलने के लिए कुछ कहते किसको बोलने जाओ तो बोलने लायक है ही नहीं हो ये तो वाच निवर्तन प्राप्त मन से वाणी का विषय नहीं क्या बोलोगे आत्मा के बारे में बोलोगे क्या बोलने से बोलोगे तो कुछ मा, माया की क्या कर रखी है कैसे तुमको बेकुप बना रखी है उसे तुम कैसे निकलोगे यही चर्चा करना पड़ता और कोई रास्ता नहीं बोलने का मतलब यही है कि माया माया मजाक इसलिए कहते हैं कि अविद्या के बिना वेदांत की चर्चा ही नहीं जीव को दस्ते हो जीव कुट संसार दर्शन भेद अप्रती रेव अविद्या जीवर कूटस्थ का इस संसार दिशा काल में मुक्ति काल में नहीं इस संसार काल में इनकी भेद के आप प्रतिति होने का नाम ही अविद्या। जीवो न अविद्याद्ये गम्यता इसलिए इस अविद्या का एक नया नाम दे दिया मूला विद्या और सारी अविद्या को समझनी पड़ी अविद्या कितनी प्रकार की अपने आप कितने प्रकारन विभक्त होकर के कैसे इस बड़ी विचित्र नाश नाश्त ना कर सारा विभाग अब बताऊंगा आगे बढ़ने से फायदा नहीं होगा अयम जीवो निका ये जो जी जीवात्मा जी जी है अहम देवदत्ता ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि इत्या अभिमान कर रहा है यह व्यक्ति कभी भी अपना कारण उस मुख्य स्वरूप जो कूटस स्वरूप है उसको कभी भी अलग करके विवेक करके ही नहीं। कदाचन अपने से अलग करके अपने वास्तविक स्वरूप उसकूट को कोई नहीं पहचान अनादिर यह जो विवेक है वो तो क्या है ये? अनादि का इसी का दूसरा नाम इसको मूला विदेशक से कहते हैं ऐसे जानना चाहिए आप देखिए इसका अविद्या की पूरी विस्तृत स्वरूप समझना है अविद्या को पहले दो भाग में विभक्त करना पड़ेगा एक मूला विद्या और दूसरी तुला विद्या और तुला विद्या यह है छादी का और यह है घटा विषय जिसको भंग करके आप घटाली को प्रत्यक्ष जब वृत्ति से जाती है ना घटाव चिंतन का आवरण करने वाली जो अविद्या है उसको यहां से जो गई हुई वृत्ति चिंतन भंग करेगा उस अविद्या का नाम कोई भी विषय हो अभी अंगुली भी विषय आप अंग को ंगुल्चेतन का आवरण करने वाले विद्या का नाम तुला विद्या उसको तभी आपको अंगुली दिखाई देती है द्वारा योग्य अनुभव करोगे सकल विषयों का आच्छादी का विद्या का नाम तुला विद्या विद्या का भी दो फिर भाग करना पड़ेगा कारण रूपा का कारण रूपा कार्य रूपा कारण रूपा कौन से वो मोला विद्यादि जनिका बुद्धियादि जनन जन उत्पन्न बुद्धियाधि उत्पन्न करने वाली बुद्धिया का और कार्य रूपा जा स्वयं बुद्धियाली हो गई है बुद्धिया बुद्धियाली हो गई है वो बुद्धियादि का कारण स्वयं है और स्वयं बुद्धि रूप धारण कर दी है कांडपूर्ण विद्यमान रहते हुए कार्यपिन भी विद्यमान रहती है जो कार्यपर्ण विद्यमान है वो बुद्धियादि रूपा हो गया कांटपर्ण विद्यमान है आवरणात्मिका हो गया आच्छा और तुला विद्या में भी दो प्रकार का रहेगा विषय आच्छादी का जो है वो भी फिर दो प्रकार का होगा कार्य रूपा और कामरूपा और ये जो है घटारी विषय जीविका घटाधि जीविका कार्य रूपा, रूप क्लेशात्मक पंचक्लेश अविद्या राग द्वेश अभिद्वेश पंचक्लेश न जानामी, ये घट का पहला क्लेश हो गया कार्यात्मिका विद्या और अस्मिता के साथ ममा, मेरा है और उसके साथ संबंध जब जोड़ोगे कुछ मिलना नहीं ना? से क्या होता है मोक्ष होता है क्या विशेष मोक्ष होता है तो कब का हो गया हो तो सबका विषय संबंध से होता है क्लेश ही सदा हमेशा क्लेश ही प्राप्त होता है और वो है है पांच प्रकार का अविद्या राग पंच प्रकार, पंच रूपा इन अविद्याओं के बारे में ध्यान रखना आगे विभिन्न प्रकार के व्यवहार होगा ना तब शब्दों का प्रयोग करें तो समझ में आएगी नहीं तो बिल्कुल दिक्कत हो जाता है मूला विद्यामता पूर्वक्त से जीव से अविद्याल्पित स्पष्टीकरण आय अविद्या विभाजन विभजत अविद्या के जो जीव का जीव का आपने कहा अविद्याल्पित है अविद्या जीव इसे उसका स्पष्ट करने के लिए अविद्या विभाजन का समझाना पड़ेगा आवरण और विक्षेप भी लेंगे और ये जितना बताए ये सब विक्षेपा कारण कर विक्षेप की व्याख्या आवरण का नहीं और आवरण अलग बताएंगे आच्छादिका जो कहते हैं आवरणात्मिका ही होती है एक तरीका से जो आच्छादन करने का मतलब क्या आवरण करना तो पहले बताए ना आच्छादिका तो इसलिए कहते देखो कैसे इस विक्षेप और आवृत्ति विभाग विभाग कहेंगे इस विषय में भी कहना है कि ये जो है नव्य वेदांत सिद्धांत इस श्रुति में स्मृति में भाष्य में कहीं भी आवरण की चर्चा नहीं आवरणात्मिका अविद्या की चर्चा नहीं केवल सीधा उस ब्रह्म में संकल्प हो गया एकदम विक्षेप विक्षेप से शुरू पहला आवरण हुआ आवरण ये समझाने के लिए उत्तरवर्ती वेदांतियों ने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि भाई देखो जो सूर्य है सूर्य को कौन आवरण कर सकता है और सूर्य में कल्पित कार्य के सूर्य को आवरण कर लेगा कल्पित सूर्य के अधिष्ठान में सूर्य में जो कल्पित वस्तु है वह सूर्य को ही ढक नहीं सकता सूर्य को ढक देता है वह सूर्य का कार्य नहीं पा सूर्य में कल्पित कार्य नहीं है वही क्षणिक मात्र ही होता है सब प्रकाश सर्वव्यापक सूर्य था इसे बादल ढक भी लिया दूरस्थ दोषे कारण से छोटा बना हुआ है तथा दोष तो तो के के कारण एक बादल आकर हाथ से भी लो है उसे कौन ढकेगा आवरण को तो कोई माना नहीं है लेकिन क्यों मान रहे हैं आप कैसा विचार करके बताएंगे देखिए विक्षेपावृत्ति रूपाभ्या भाती नास्तिकूटस्थो इत्यापादन आवृत्ति विक्षेप और आवृत्ति इन दो रूपों से अविद्या की व्यवस्था माननी चाहिए अविद्या व्यवस्थित है ऐसा मानना चाहिए आवरण का अनुभव कैसे होता है हमें न भाति नास्तिकूटस्थो ये जो अनुभव हम लोगों का ऐसा जब हम आपादन कर रहे हैं आरोप कर रहे हैं किसी का नाम रे हमें अनुभव नहीं है कुटस्थ का भाषित नहीं हो रहा है अतः वास्तव में कुटस्थ है ही नहीं ऐसा जो रहे हैं, इसका कारण कौन है उसके का नाम आवरणात्मिक विद्या विक्षेप हेतु आवृत्ति प्रथम लक्ष्य विक्षेप का कारण ही पूछे और होने से श्रेष्ठ हो गया पूर्वती हो गया अतव पहले आवरणात्मिका विद्या के बारे में वर्णन किया गया न भाति ऊटस्थो न भातिम न प्रकाशते अतव नाशिच इधि व्यवहार हेतु ऐसे जो व्यवहार कर रहे हैं इस व्यवहार के कारणीभूता विद्या का नाम आवरणात्मिका विद्या तदृत आवरण सद्भावे किम प्रमाण इसे क्या प्रमाण है अविद्या है और आवरण भी कर सकती है इत्यासंक दानी कहता है भाई इसे न भाष्य वचन प्रमाण है न स्मृति प्रमाण है न श्रुति प्रमाण है न कोई उपनिषद प्रमाण है कोई प्रमाण नहीं है फिर अब कैसे करें आवरणात्मिका विद्या है अनुभव है वो प्रमाणम हम का जो मूर्खों का अनुभव है ना यही प्रमाण बन रहा है यहाँ ये जो मूर्ख हो रखे है बंधन में पड़े हुए दुखी है मुक्ति चाहते हैं अपने आप को तो मुख्य मानते हैं ऐसे लोगों का तो अनुभव ही क्या अनुभव है लोका अज्ञानी विदुषा पृष्ठस्थम न प्रबुध्य भाति कूटस्थोभाव्यपी अज्ञानी विदुषा पृष्ठ विद्वान के द्वारा किसी अज्ञानी से पूछा गया अरे तुम कूटस्थ को जानते हो देखे हो कहीं समझते हो न जाना हमारे हाई स्कूल में मार्क बायोलॉजी का मार्ग इसी मृत्यु बड़ा लक्षण वो हर बच्चा को जब पहला पीरियड में सबसे पहले शुरू है ना दबे पैदा करने सब बच्चों को उठाएंगे उठो क्या दिख रहा है ऊपर अब नील आकाश दिख रहा है कुछ बस सबको उठा सबको ढाटा देते मिला चक्कर हमारा नंबर आ गया शुरू लड़कियों को पूछा पूछा लड़कों को तो पहले नंबर आकाश दिखने वाली वस्तु है क्या बोला तुम? तो तो पढ़ा लिखा है को। <laughs> मैं बैठ चढ़ा रहे बोल दिया। दूसरा फिर उसको डांटने लगे। अरे क्लास क्लास समाप्त होते बराबर मेरे को पता गया तो कहाँ रहता है नाम क्या है क्या होता है तुम्हारे घर और पिताजी क्या करते हैं पूरा हम लोग बच्चे थे वैसे मात्र पूछ रहे थे सब बता दें कहा घर जब आया बताया पिताजी को ऐसे ऐसे पूछा और हमें सब बता दे बताना नहीं चाहिए सारी बात को थोड़ी बोला जाता है क्लास में टीचर टीचर क्यों बोलना है सब वो सब अंग्रेज है हमारे पिताजी के विश्वविद्यालय से मात्र पढ़ो अंग्रेज है इम्ले है इनकी आज्ञा नहीं धर्म वर्म कम कुछ होता नहीं बुद्धि है नहीं क्यों साइंस पढ़ाना जा धर्म कम क्या है आत्मा परमात्मा को पूछिंग थोड़ी है लेकिन वाक्य में वो रमन वर्षी के दीक्षित महासत्संग इसलिए उन्होंने उसी दिन शाम को हाँ घर पहुंच गए पूछा तो सब बोलिया एड्रेस घर पहुंच शाम रोज छह साल सत्संग होता था घर तो के ऊपर तीसरे मंजिल पहुंच गए नहीं देखे तो कहाँ से आ गया और शाम के डांट खाया हूँ अब इनको तो इंट्रोड्यूस कर दू पिताजी तो हो गया तो मेरा और खराब हो जाएगा तो क्या पटका दिया जी देखो हम क्या उन्हें भी बुलाओ पिताजी से बुलाना पड़ा तो मिलाने के मिलने के बाद तब तो दो सत्संग जब जा मिल जाते फिर कहना है तो बात ही बदल गई फिर मेरे को पिताजी अपने शाम को डांटे थे तो बोले तो बहुत अच्छा काम किया ऐसे तो लोगों को तो बताया तो पर कोई बात नहीं बोले तो हमें क्या मानूंगा ऐसा ही कैसा है हमें बताना सीधे पर बता दिया कहना अच्छा ये हुआ वैश्य ये होता कि असल में भी आदर रहता है हर में व्यक्ति तो जानता है आकाश में रूप नहीं होता है आकाश दिखाई देने वाली वस्तु नहीं तो है जो शास्त्रों को पढ़ाए सत्संग सुनाए वही जानता है हर व्यक्ति तो जानता नहीं पर भी कूटस्थ के बारे में क्या है पढ़े लिखे भी नहीं जानते शास्त्र पढ़े लिखे भी कम जानते तो जानते ही है शास्त्र पढ़े हैं तो सुने है, वेदांत तो कूटस्थ बोलते हैं इसलिए कहते कि दे देखो विदुषा अज्ञानी पृष्ठ के अज्ञानी से पूछा पूछा गया गया क्या गया? न क्या न देता है तुम कोटस्थ बारे में ऐसे जानते हुए अज्ञान क्या बोलेगा जानकर बोलता है मैंने बहुत कोशिश किया कूटस्थ देखू कहा है हमारे शरीर के अंदर इधर उधर कहीं होगा लेकिन हमें तो कहीं कूटस अनुभव में नहीं आ रहा इसे हमारे वास्तव में चीज हमारे पास नहीं है यही तो वस्तु नहीं है अरे जेब तुम्हें क्या ढूंढ रहा है तुम अपने में देखो हमें हाथ पैर इधर उधर देखे कहीं बाल में कान वालेगा हाथ कहा तो जानता नहीं है वैसे टहरा हो तो क्या था तो इसलिए कहेगा समझते भैया ऐसा जो सर्वलोक सामान्य अनुभव सिद्ध वस्तु है आवरणात्मिका सर्वान क्या हुआ कूटस्थ का न से और कूटस्थ का भाषण न होने से कुटस्थ है ही नहीं ऐसे जो बोल रहे हो इसका कारण ही भूता आवरणात्मिक विद्या सर्वानुभव शुरू इसको शास्त्र से कथन करने की जरूरत नहीं अद शास्त्रों में इसकी ज्यादा चर्चा आवरणात्मिक विद्या का नहीं है क्योंकि सामान्य रूपेण हर अज्ञानी की महिमा ही है आवरणात्मिक अविद्या आपकी महानता है कि आप आवरणात्मक विद्या में रहते हैं यही मनुष्य की महानता ब्रह्म की महिमा क्या है वो कहा रहता है, है? अज्ञानी जो कहा रहता है उसकी महिमा क्या है और उसी में रहता है सदा यह आवरणात्मिक अविद्या के वजह से यह जीव भाव बना हुआ विदिशा कूटस्तम किम जानासि, इति यदि पृष्ठो विद्वान के द्वारा पूछा गया कूटस्थ को क्या तुम जानते हो अज्ञानी तम, अज्ञानी ने बहुत जानने की कोशिश करी इधर उधर ढूंढा डांडा पता लगाया इन क्या पता चलेगा उसको नहीं पता चला तो क्या कहता है तम कूटस्तम न जाना मैं उस पुटस को नहीं जानता हूं कुटस्त अज्ञान का अनुभव पूर्वक वह कथन कर रहा है इसी अनुभव का नाम अयम अविद्या अनुभव है न केवल अज्ञान अनुभव में केवल अज्ञान के अनुभव कथन कर रहा है बात नहीं तो नास्ति भाती कूटस्थित कुटस्थ अभाव अभानी और केवल अविद्या के बारे में कथन नहीं कर रहा अज्ञान के बारे में अनुभव नहीं कर रहा किंतु विषय के बारे में ही कर देता है उसका अभान का कथन कर देता है कुटस्थ अभाव और कुटस्थ अभान इन दोनों को वह अनुभव कर कथन कर रहा है इस अनुभव पूर्व कथन करने का नाम ही अयम आवरण अनुभव अविद्या अनुभव पूर्वक आवरण अनुभव सभी अज्ञानी लोग कर रहे हैं अथ उभत्र अनुभव प्रमाणा इसे दोनों ही विषय में अनुभव ही प्रमाण है अन्य शास्त्र प्रमाण को ढूंढने की जरूरत नहीं है तब प्रश्न है वह हर बात में शास्त्र प्रमाण बोलते हो यहां अनुभव प्रमाण क्या अभी क्यों बोल रहे हो और अनुभव प्रमाण तो भ्रांति भी हो सकती सत्य जरूर ज्ञान अनुभव को प्रमाण मान करके वस्तु सिद्ध कैसे कर सकते हैं लक्षण प्रमाण आप का लक्षण आपने बना दिया है लेकिन ये वाले का प्रमाण क्या पूछने पर अनुभव प्रमाण दे रहे हो और वे किस क्या अनुभव प्रमाण दे रहे हो सगल अज्ञानियों के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो वा तेरी महिमा बहान ऐसे कैसे होगा प्रश्न उठाएगा पूर्व पक्षी विचार करेंगे कल